श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद एक सौ चौदह नौ मई अट्ठारह सौ पचासी श्री रामकृष्ण तथा कर्म भक्त ब्राह्मण समाज के आदमी कहते हैं संसार में कर्म करना ही अपना कर्तव्य है इस कर्म के त्याग करने से कुछ न होगा गिरीश मैंने देखा सुलभ समाचार में यही बात लिखी है परंतु ईश्वर को जानने के लिए जो कर्म है वे ही तो पूरे नहीं हो पाते फिर ऊपर से दूसरे कर्म श्री राम कृष्ण जरा मुस्कुरा कर मास्टर की ओर देखकर इशारा कर रहे हैं वह जो कुछ कहता है वही ठीक है मास्टर समझ गए कर्मकांड बड़ा ही कठिन है पूर्ण आए हैं श्री राम कृष्ण किसने तुम्हें खबर दी पूर्ण शारदा ने श्री रामकृष्ण पास की स्त्री भक्तों से इसे कुछ जलपान करने के लिए देना अब नरेंद्र का गाना होगा श्री राम कृष्ण तथा भक्तों की सुनने की इच्छा है नरेंद्र गा रहे हैं पहला पर्वत पाथार व्योमे जागो रुद्र उद्यत बाज देव देव महादेव काल काल महाकाल धर्म राज शंकर शिवतारो हर पाप दूसरा हे दिनों को शरण देने वाले तुम्हारा नाम बड़ा सुंदर है अय प्राणों में रमण करने वाले अमृत की धारा बह रही है श्रमण शीतल हो जाते हैं तीसरा जो विपत्ति और भय से परित्राण करने वाले हैं अः मन तुम उन्हें क्यों नहीं पुकारते मिथ्या भ्रम में पड़े हुए इस खोर संसार में डूब रहे हो यह बड़े दुख की बात है पलटू यह गाना आप गाइएगा नरेंद्र कौन सा पलटू देखिले तुमार सही अतुल प्रेम आनने कि भय संसार शोक घोर विपद शासने नरेंद्र गा रहे हैं देखिले तोमार से ही अतुल प्रेम आनने कि भय संसार शोक घोर विपद शासने अरुण उदय आधार जेमन जा जगत छाड़िए तेमुनि देव तुमार ज्योति मंगलमय विराजिले भगत हृदय बीत शोक तोमार मधुर सांत्वने तुमार तो करुणा तुमार तो प्रेम हृदय प्रभु भाविले उथले हृदय नयनवारि राखे के निवारिये जय करुणामय जय करुणामय तुमार तो प्रेम गाहिए जायदि जाक प्राण तोमार कर्म साधने मास्टर के अनुरोध से फिर गा रहे हैं मास्टर और भक्तगण हाथ जोड़े हुए गाना सुन रहे हैं पहला अय मेरे मन हरी रस मजिरा का पान करके तुम मत हो जाओ पृथ्वी पर लौटते हुए तुम उनका नाम ले लेकर रो दूसरा आसमान थाली है उसमें सूर्य और चंद्र दिए जल रहे हैं नक्षत्र मोतियों की तरह चमक रहे हैं मलयालिल धूप है पवन चमर डुला रहा है वन राजियाँ उसकी जीती जागती ज्योति है हे भो यह तुम्हारी कैसी सुंदर आरती हो रही है अनाहत नाद के द्वारा तुम्हारी भेजी भेरी बज रही है तीसरा उसी एक पुरुष पुरातन निरंजन पर तुम अपने चित्त को समाहित करो नारायण के अनुरोध करने पर नरेंद्र ने फिर गाया भावार्थ ऐ हृदय रमा मां प्राणों की पुतली आओ तुम हृदय के आसन पर आसीन हो जाओ मैं दृष्टि को तृप्त करता हुआ तुम्हें देखूं। जन्म से ही मैं तुम्हारा मुँह जो रहा हूँ अय माँ तुम जानती हो मैं कितना दुख भोग चुका हूं। अय आनंदमयी एक बार तो हृदय पद्म को विकसित करके वहाँ अपना प्रकाश दिखा दो नरेंद्र मन ही मन गा रहे हैं भावार्थ माँ तेरा अपरूप रूप घोर अंधेरे में चमक रहा है इसीलिए गिरिगुहाओं में योगी जन तुम्हारा ध्यान करते हैं समाधि का यह संगीत सुनते ही श्री रामकृष्ण समाधि मग्न हो गए श्री रामकृष्ण को भावावेश है से हो दीवार के सहारे पैर लटकाए हुए तकिए पर बैठे हुए हैं चारों ओर भक्तगण बैठे हैं भावावेश में श्री रामकृष्ण माता से बातें कर रहे हैं कह रहे हैं भोजन करके इस समय चला जाऊँगा तू आई पोटली बांध कर जहाँ रहेगी वह घर ठीक करके तू आई है क्या अब मुझे कोई नहीं सुहाता माँ गाना क्यों सुनूं उससे तो मन कुछ बाहर चला जाता है क्रमशः श्री रामकृष्ण को बाह्य संसार का ज्ञान हो रहा है भक्तों की ओर देखकर उन्होंने कहा हंडी में पानी भर कर किसी को उसमें मछलियों को रखते हुए देख पहले मुझे बड़ा आश्चर्य होता था मैं सोचता था ये लोग बड़े हत्यारे हैं अंत में इन मछलियों को मार डालेंगे अवस्था जब बदलने लगी तब मैंने देखा यह शरीर ऊपर का ढक्कन है ना इसके रहने से कुछ बनता बिगड़ता है ना जाने से भवनाथ तो क्या मनुष्यों की हिंसा की जा सकती है हत्या की जा सकती है श्री राम कृष्ण हाँ उस अवस्था में की जा सकती है वह अवस्था सबकी नहीं होती वह ब्रह्म ज्ञान की अवस्था है दो एक स्तर उतरने पर भक्ति और भक्त अच्छे लगते हैं ईश्वर में विद्या और अविद्या दोनों हैं। यह विद्या माया जीव को ईश्वर की ओर ले जाती है अविद्या माया ईश्वर से जीव को दूर भहका कर ले जाती है विद्या की क्रीड़ा ज्ञान भक्ति दया और वैराग्य है इनका आश्रय लेने पर मनुष्य ईश्वर के पास पहुंच सकता है एक सीढ़ी और चढ़ने पर ईश्वर मिलते हैं ब्रह्म ज्ञान होता है इस अवस्था में सच्चा ज्ञान होता है तब वास्तव में समझ पड़ता है कि मैं ठीक देख रहा हूं, वे ही सब कुछ हुए हैं उस समय त्याज्य और ग्राह्य नहीं रहते किसी पर क्रोध करने की जगह नहीं रहती